जय अकेला खड़ा था और उसके सामने तीन डॉग फ़ोलक बैंडिट्स सबके हाथों में चमकते हुए हथियार अरे भाई ज़िया तो वहां सबके पिटाई कर रहा है ना तो तुम लोग मुझसे क्यों लड़ रहे हो यार मुझे तो अभी तक पूरी नींद भी नहीं मिली यार क्या यार तुम भी लेकिन बैंडिट्स को सिंपैथी से क्या लेना उन्होंने बस एक ही बात जानी थी उनके सामने वाला उनका दुश्मन है या नहीं उनके लिए बस यही मायने रखता था डॉगफॉल के योद्धा के हाथों में चाकू अलग-अलग रंग में ग्लो कर रहे थे क्योंकि उन्होंने पहले ही फोर स्टार स्पेलस एक्टिवेट कर रखा था पहला हमला रिट्रीवर मैन ने किया गोल्डन फर और उसका चाकू भी पूरे प्योर गोल्ड की तरह चमक रहा था रिट्रीवर मैन बिना कोई वक्त गवाए सीधा जय पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया और उसके गले की तरफ हमला किया हवा को चीरने की आवाज आई जिसके ही साथ जय के तलवार ने चाकू को बीच में ही ब्लॉक कर दिया लेकिन रिट्रीवर मैन का अगला हमला सीधा जय की रिब्स पर था उसके हमले को भांपकर जय पीछे हटने ही वाला था कि जमीन उसके पैर को पकड़ लेती है फँस गया ना रिट्रीवर मैन ने कहा और अपना चाकू सीधा जय के सीने की ओर बढ़ा दिया लेकिन अगले ही पल एक प्रिज्मैटिक शील्ड जय को घेर लिया अर्थ मैजिक और प्योर लाइट शील्ड दोनों टकराए और चाकू हवा में ही रुक गया बस एक पल चाहिए था जय को सामने वाले को गिराने के लिए और उसे जैसे ही यह मौका मिला उसने तलवार से ब्लू लाइट निकाली और सीधा रिट्रीवर मैन के सीने पे जा लगाई रिट्रीवर मैन नीचे गिर गया और उसके चेहरे पर एक शॉकिंग रिएक्शन था मानव वह समझ ना पा रहा हो कि अभी क्या हुआ रिट्रीवर मैन को गिरा हुआ देख दूसरे बैंडिट्स ने तुरंत हमला किया लेकिन जैसे ही उन्होंने जय पे हमला किया पफ की आवाज के साथ जय का शरीर ब्लू लाइटनिंग में बदल गया और चारों ओर हवा में मिल गया जिससे उस बैंडिट का हमला सिर्फ हवा को चीर पाया उधर गिरता हुआ रिट्रीवर मैन उठने ही वाला था कि तभी बुश जय एक इलेक्ट्रिक ब्लास्ट की तरह उसके सामने आ खड़ा हुआ और बिना वक्त गवाए अपनी तलवार से ऊपर से नीचे तक एक लाइटनिंग स्लैश मारा हालांकि यह स्लैश जानलेवा नहीं था लेकिन इसके इंपैक्ट से रिट्रीवर मैन उड़ता हुआ सीधा रोलर कोस्टर की खाली सीट में जा गिरा ओह यह क्या था बाकी के दोनों बैंडिट्स अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गए शेफर्ड मैन ने चाकू को फायर स्वॉर्ड बना लिया और हमला कर दिया फ्लेम सेबर उसी के साथ बुलडॉग मैन ने भी अपना स्पेल कास्ट किया एयर क्रंचर स्पेल ए जिसके कास्ट होते ही हवा में घुमा हुआ चाकू से बना जबड़ा आ पहुंचा जो जॉय को खाने ही वाला था दोनों तरफ से जॉय बिल्कुल बीच में फंस चुका था एक साइड से आग दूसरे साइड से हवा के पंजे जय खुद में ही बुदबुदाया लेकिन तभी जय की तलवार एक नई रोशनी से चमकने लगी जो उसके मिथेरिल आर्टिफैक्ट एक्टिवेट करने से हुआ था जैसे ही आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हुआ जय का लेवल अप हो गया और उसकी सारी शक्तियां एक स्टार से बढ़ गईं जय की बढ़ी हुई ताकत देख शेफर्ड मैन की आंखें की खोली रह गए एक तोड़ जय पहले से ही उनसे ताकतवर है और अब आर्टिफक्ट की वजह से उसकी ताकत और तर दोनों ही बढ़ चुके हैं यह महीं हो सकता शिफर्ड मैन ने आ के साथ बोला क्योंकि जय की इलेक्ट्रिक बेड ने उसकी फायर सेवर को आसानी से ओवरपावर कर दिया शिफड मैन के हमले को काटने के बाद उसने उसके सीने पे एक किक मारी और बेचारा शेफर्ड मैन उड़ता हुआ सीधा दूर जा गिरा अब बचा था बुलडॉग मैन का एयर क्रंचर जो जय से बस कुछ इंच ही दूर था हवा का बना वो जबड़ा जय के चेहरे के बहुत ही नजदीक था और वह जैसे ही उसे खाने वाला था तभी जय ने अपनी तलवार को बीच में डाल दिया और उसे लॉक कर दिया लेकिन तभी बुलडॉग मैन मौके का फायदा उठाते हुए जय की ओर बढ़ा सीधा जय के पेट पर हमला करने के लिए इससे पहले कि बुलडॉग मैन आगे हमला करता जय का थंडरस्ट्रोम उसकी तलवार से हुकट चारों ओर फैल गया और बुलडॉग मैन को एक ब्रूटल लाइटनिंग पड़ी जय की तलवार अचानक हवा के उस जबड़े के बीच से गायब हो गई और तभी कुछ पल बाद उन जबड़े के चारों ओर पतली-पतली लाइन दिखाई देने लगी मानो कोई लेजर हो और फिर श एक आवाज के साथ जबड़ा टुकड़ों में बिखरने लगा जय की ब्लेड ने उन्हें चीर डाला था वह भी बस एक ही हमले में वहीं जबड़ा टूटते ही बुलडॉग मैन के हाथ से जो मैजिक सर्कल बना था वो भी गायब हो जाता है जिसके इंपैक्ट से बुलडॉग मैन का पूरा शरीर कमजोर हो जाता है साथ ही उसकी मैजिकल पावर भी कम हो गुजर जाती है परफेक्ट टाइमिंग जेनी तलवार को हल्की सी प्रेशर के साथ बैंडेड के सीने पे रखा और अपने तलवार से इलेक्ट्रिक शॉक दिया ब्ज तलवार से निकली इलेक्ट्रिक शॉक एक डेफिब्रिलेटर जैसा था बुलडॉग मैन का पूरा शरीर हिल गया और वह उसकी पावर से उड़ता हुआ सीधा रोलर कोस्टर के कार्ट पर जा गिरा सीट बेल्ट ने तुरंत ऑटो लॉक कर दिया तीन गए जय ने अपनी तलवार को कंधे पे रखा एकदम स्वैग में खड़ा हो गया अब जय ने पीछे देखा ज़िया को चार डॉगफूल बैंडिट्स ने घेर रखा था सभी डॉगफूल फोर स्टार रियलम के फाइटर्स थे जिसे देख ज़िया ने भी अपनी मिथ्रिल आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर दिया था जो उसे डॉगफूल को हराकर अटैक डॉज करने में हेल्प कर रहा था लेकिन अभी भी उसके सामने चार डॉगफूल जो इतने भी कमजोर नहीं थे कि ज़िया अकेले उनको हरा सके इसलिए ज़िया सिर्फ डिफेंड कर पा रहा था अटैक नहीं और छोटे भाई मदद चाहिए क्या जय ने उसे टीज किया पागल है क्या ज़िया ने गुस्से में कहा मैं खुद ही इनसे निपट लूंगा मुझे भी पॉइंट्स चाहिए ब्रो तू तो ऑलरेडी तीन ले गया अबे यार टीम गेम है पॉइंट्स थोड़ी काउंट करने आए हैं हम यहां जय ने कहा लेकिन ज़िया के दिमाग में कंपटीशन का बुखार था गर्ल्स से भी जीतना था और बॉयज में टॉप हंटर भी उसे ही बनना था ज़िया का ध्यान हटा हुआ देख चारों बैंडिट्स ने एक साथ हमला कर दिया उन्हें लगा कि ज़िया के पास अब कोई भी रास्ता नहीं है डॉज करने के लिए लेकिन अगले ही पल ज़िया उनके हमले से बचते हुए हवा में उड़ा गया और हवा में ही उसने पॉकेट से चॉकलेट पिलिट निकाला और पूरा का पूरा रैपर के साथ ही निगल गया शुगर रश उसका शरीर कांपने लगा साथ ही उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी और बढ़कर 5 स्टार के यम तक पहुंच गई ब्लैक पर्पल ग्लो उसके गौंटलेट से निकलने लगा ज़िया ने हवा में पंच मारा बूम पंच की फोर्स से जमीन तक क्रैक आ गई पूरा डॉग फोर गैंग नीचे से देख रहा था कि ज़िया हवा में कर क्या रहा है पर समझने का समय नहीं मिला क्रैक बूम जमीन फट गई जैसे हजार हाथी एक साथ जमीन पर कूदे हों धूल घास पत्थर सब हवा में उड़ गए जय जो कि लाइटनिंग में कन्वर्ट हो गया था इंस्टेंटली सीन पे फ्लैश हुआ देखते ही बोला अरे बाप रे इसलिए मैं पूरी ताकत नहीं लगाता यार भाई नहीं तो पूरा रोलर कोस्टर उड़ जाता जैकोरे अपने चारों तरफ देखा और जो सीन सामने था उसने उसको हिला के रख दिया वो हाफ ह्यूमन हाफ ड्रैगन जैसे दिखने वाले लोग उसकी डॉगफॉल बैंडिट्स को ऐसे पटक पटक कर धो रहे थे जैसे धोबी कपड़ों को धोता था यह कैसे हो सकता है जैको की आंखें बड़ी हो गईं उसकी आंखों में साफ-साफ दिख रहा था कि उसको अपनी आंखों पर खुद भरोसा नहीं है ये तो ये तो फोर स्टार वॉरियर्स हैं लेकिन रियल सीन ये था तीन-तीन बैंडिट्स मिलकर भी एक को तक नहीं हरा पा रहे थे और सिर्फ हारा ही नहीं उन बैंडिट्स को लिटरली जोर जबरदस्ती से उस रूलर कार्ट में डाला भी जा रहा था जो क्लिफ के एज से फुल स्पीड में नीचे जाता और फिर गायब और जो वापस आते वो बेहोश होते और डर से कांपते हुए रहते रुको चाहिए ड्रैगन बोन्स हैं तब जाके जैको को पूरी बात समझ आई रिपोर्ट्स में सुना तो था रीबॉर्न के ड्रैगन बॉन्ड्स डेडली होते हैं पहले तो उन्होंने इस बात को बस अफवाह समझ लिया लेकिन अब जब उसने अपने ग्रुप को बिखरते हुए देखा तब वो समझ चुका था और सिर्फ यही नहीं जैको ने देखा एक स्केलेटन टाइप वॉरियर एक साथ 5-5 बैंडेड से फाइट कर रहा था नो माना बूस्ट नो फ्लैशी स्पेल बस हर अटैक को पैरी रीडायरेक्ट कंट्रोल जैसे कोई हेवन क्लास नाइट हो जैको जो खुद सिक्स स्टार कल्टीवेटर था फिर भी उसने खुद से बोला इससे फाइट की तो गया मैं और बस यह सोच आते ही वह अंदर से हिल गया फिर हुआ सबसे क्रीपी मूवमेंट वे पांच बैंडिट्स जैसे किसी के वश में हो स्लीप वॉकिंग की तरह खुद ही कार्ट की तरफ चले दिए रुको क्या कर रहे हो जैको चिल्लाया लेकिन उसकी चिल्लाने का कोई भी फर्क नहीं पड़ा सभी बैंडिट्स गए और बैठ गए वो खुद सील्ट बेल्ट बांधने लगे और कहने लगे स्लाइम गॉड की जय स्लाइम गॉड की जय सच तो यह था कि फज की शैडो उनके पैरों के नीचे थी जो उनका माइंड हैक करके उन्हें इल्यूजन में कंट्रोल कर रहा था अब बस बहुत हुआ जैको अभी पूरे गुस्से से भरा हुआ था और वह गरजते हुए चार पैरों से भागता हुआ डायरेक्ट इंजीनियर्स पर छलांग मारता है लेकिन तभी उसने देखा एक काले बाल वाला लड़का इंजीनियर्स के बीच खड़ा था और वह जैको को सीधा देख रहा था जैसे उसके हर मूव का कैलकुलेशन पहले से कर चुका हो जैको के अंदर एक अजीब चिल फील हुआ ये तीन तो अलग ही लेवल के थे ये छोटा सा लड़का क्या करेगा उसकी पूंछ खड़ी हो गई फर खड़े हो गए और उसका पूरा शरीर अलर्ट मोड में चला गया क्या तुम आत्मसमर्पण कर रहे हो उस लड़के ने शांति से पूछा जैको के ईगो ने उसे ना कहने पर मजबूर किया पर उसकी जान ने उसे हां कहवा दिया हां मैं सरेंडर करना चाहता हूं जैको ने पीछे मुड़कर देखा पूरा डॉगफولक स्क्वाड या तो पिटा पड़ा था या कोस्टर में अनकॉन्शियस वो डॉगफولक स्क्वाड में अकेला बचा हुआ था थोड़ी देर बाद मयंक ने सभी बैंडिट्स की काउंटिंग की टोटल 28 डॉगफॉक्स कैप्चर्ड टोटल 28 डॉगफॉल कैप्चर हुए हैं गेम के पॉइंट्स तो मिले हैं पर असली जीत तो रोलर कोस्टर एक्सपेरिमेंट था इंजीनियर्स रिपोर्ट दो मयंक ने कहा सर रिजल्ट माइंड ब्लोइंग था थंडर केव में एंटर करते ही हर डॉगफॉल ने फियर रिस्पांस दिखाया बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेडिक्शन थी कंक्लूजन डॉग लाइक रेसेस को लाइटनिंग प्लस थंडर से काफी दिक्कत होती है और वो काफी डरते हैं नेक्स्ट स्टेप इस कमजोरी को हम फुल स्केल कमबैक कोस्टर में एम्बेड कर देंगे कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के इंजीनियर्स अभी भी अपना काम कर रहे थे मेंटल ट्रैक्स के अलाइनमेंट कोस्टर के गियर सेटिंग्स और सेफ्टी स्पेलस एक्टिवेट करना सब कुछ रूटीन लग रहा था तब तक ओ जंगल के किनारे से एक डजन से ज्यादा बैंडिट्स बाहर निकले सब के सब डॉगफूल या बीस्टमेन थे और आंखों में एक ही भूख थी लूट तोड़फोड़ और रिवेंज अलर्ट अलर्ट एक यंग इंजीनियर ने चिल्लाकर सायरन बजाया बैंडेड्स आ गए सब टेंशन में आ गए क्योंकि यहां पे कोई वॉरियर नहीं था सिर्फ इंजीनियर्स कंस्ट्रक्टर्स और कुछ लो टियर गार्ड्स भागो क्या एक ट्रेनी इंजीनियर ने पूछा नहीं मयंक सर ने बोला था अगर हम हार गए तो रोलर कोस्टर का फ्यूचर गया एक सीनियर इंजीनियर ने जमीन पे कदम टिकाया फिर तो फाइट मोड ऑन सबने अपने टूल्स टाइट किए wrench hammer माना स्क्रूड्राइवर सब कुछ पर फिर एक और सायरन बजी एक इंजीनियर ने स्काई सी डिवाइस से देखा और उसकी आंखें फैल गई वो वो लोग आ गए वो लोग अचानक ही हवा में टेंशन की जगह हिम्मत आ गई शैडो के अंदर से तीन शेलहॉट्स निकल कर आए एक लॉन्ग पोनीटेल वाली लड़की इलेक्ट्रिक बूट्स में लाइटनिंग समन करती हुई दूसरी एक स्लिम सी वॉरियर हैंड्स फ्री पोज़ में लेकिन आंखों में आग सी तेज और तीसरी एक शांत चेहरे वाली स्ट्रेटजिस्ट जिसके साइड बैग में सिर्फ पेपर और पेन था और उसका पेन लाइट से लिखता था हां आ गई लड़कियों की टीम चलो उन लड़कों को दिखाते हैं कि लड़कियां सिर्फ कोस्टर राइड करने के लिए नहीं आई इलेक्ट्रिक बूट्स वाली लड़की टीना बोली क्या तुम लोग रेडी हो स्ट्रैटेजिस्ट काव्या ने इंजीनियर से पूछा सबने हां में सर हिला दिया और फिर ऑपरेशन गर्ल स्टॉर्म स्टार्ट डॉगफल्क बैंडिट्स जंगल से आ रहे थे लेकिन जैसे ही पहले ने कदम रखा जब एक इलेक्ट्रिक पंच उसके मुंह पे आ लगा टीना ने लाइटनिंग का स्ट्रेट जैब दिया डॉगफल्क हवा में घूम गया और सीधा एक डंप कार्ट में जा गिरा दूसरा बैंडिट हॉक नोज जैकलमैन अभी स्पेल बोल रहा था काव्य ने एक पेपर पढ़ा और एक स्पेल पीस हवा में छोड़ा कंफ्यूज कोड स्क्रैम्बल बैंडिट का दिमाग हिल गया उसकी आंखें घूम गई और स्पेल उल्टी पड़ गई ओह oh, मैं कहां हूं मैं कौन हूं और सीधा वो क्रैश हो गया ब्लूप्रिंट टेबल पे तीसरी लड़की ज़ारा सबसे शांत थी उसने सिर्फ एक लेजर पॉइंटर निकाला और एक बैंडिट का शील्ड के वीक स्पॉट पे पॉइंट किया इंजीनियर्स समझ गए एक ने स्क्रूड्राइवर फायर किया और शील्ड का लॉक तोड़कर रख दिया ज़ारा ने एक बैक फ्लिप मारा और उसके चेस्ट पर एक किक दी नेक्स्ट डॉग फुल्क्स शॉक में थे उनके सामने ट्रेन इंजीनियर्स प्लस रीबॉर्न गर्ल्स की डेडली जोड़ी थी और 2 मिनट के अंदर 11 बैंडिट्स गिर चुके थे तभी एक बड़ा बॉस बैंडिट डार्क फैंग फाइव स्टार कल्टीवेटर तांडव करता हुआ आया मुझे कोई रोक नहीं सकता पर टीना ने कहा ज़ारा इसका मोड ऑफ करो ज़ारा ने कैलकुलेटर निकाला नंबर्स डाले और एक माना प्रेशर पल्स ट्रिगर किया डार्क फैंग ने सर पकड़ लिया यह क्या है मेंटल अटैक है और काव्या ने पेज रिप किया गुड नाइट थंप डार्क फैन जमीन पे सो रहा था इंजीनियर्स टीम ने ताली बजाई यही टीम वर्क है कलर्स स्क्वाड ने तो आग लगा दी मैं इनके गोल्डन रोड के टावर से यह सीन देखा और हल्की सी स्माइल दी मुझे पता था अगर वो लोग वहां हैं तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है